अमृतवाली आध्यात्मिक उन्नति मन ही पर आधारित है दस सौ इकहत्तर जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही लाभ होता है दो मित्र घूम रहे थे घूमते हुए एक स्थान पर उन्होंने देखा भागवत का पाठ चल रहा है एक मित्र ने कहा चलो भाई थोड़ी देर वहाँ बैठकर भागवत सुने दूसरा बोला ना भाई भागवत सुनकर क्या होगा चलो अमुक वेश्या के यहाँ जाकर मौज उड़ाएं पहला मित्र इस पर राजी नहीं हुआ वह जाकर भागवत सुनने लगा दूसरा मित्र वेश्या के घर जा पहुँचा परंतु वहाँ जाकर वह मौज नहीं उड़ा सका वह यही सोचने लगा कि हाय मैं यहाँ क्यों आया मेरा दोस्त वहाँ बैठ कितना सुंदर हरी गुणगान सुन रहा है उधर दूसरा मित्र भागवत सुन सुनने तो बैठा पर बैठ केवल यही विचार करने लगा कि हाय मैं अपने दोस्त के साथ क्यों नहीं गया वह इस समय वहां कितना मौज न उड़ा रहा होगा परिणाम यह हुआ कि जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था उसे तो वेस्या के घर जाने का फल मिला और जो वेस्या के घर बैठा था उसे भागवत श्रवण का फल दस सौ बहत्तर कृषि शिव मंदिर के निकट एक सन्यासी रहा करते थे सामने ही एक वेश्या का मकान था वेश्या के यहाँ दिन रात लोगों का तांता लगा रहा उनका जीवन देख सन्यासी के मन में बहुत दुख होता एक दिन सन्यासी ने उस वेश्या को बुलाकर फटकारते हुए कहा तू बड़ी पापिन है दिन रात पाप किया करती है अंत में तेरी क्या गति होगी सुनकर वेश्या को अत्यंत पश्चाताप हुआ और वह मन ही मन स्वयं को धिकारती हुई ईश्वर से खूब प्रार्थना करने लगी वह दूसरा कुछ नहीं कर सकती थी पेट के लिए उसे वही धंधा करना पड़ता था परंतु उस दिन से वह जब कभी पाप कर्म करती अत्यंत कातर हो भगवान से प्रार्थना करती क्षमा मांगती इधर सन्यासी ने विचार किया देखूँ आज से इसके पास कितने लोग आते हैं और उस दिन से वे सन्यासी वैसा के यहाँ जितने लोग आते उतने ही कंकड़ एक ओर जमा कर रखने लगे होते होते कंकड़ों की ढेरी जम गई फिर एक दिन सन्यासी ने उस स्त्री को कंकड़ों की ढेरी दिखा कर कहा देख थोड़े ही दिनों में तूने कितना पाप किया है अब भी तू सावधान हो जा कंकड़ों की ढेरी देख वह स्त्री व्याकुल हो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी हे भगवान मुझे बताओ रक्षा करो भगवान की लीला अगम्य है कुछ ही दिन बाद उस वेश्या और सन्यासी दोनों की एक सांस्तु हो गई उससे यम यमदूत आकर सन्यासी को और विष्णुदूत आकर वेश्या को ले जाने लगे यमदूतों को देख सन्यासी ने घबरा कहा तुम लोगों से भूल हो गई है विष्णु दूत मेरे लिए आए होंगे और तुम लोग अवश्य ही उस वेश्या के लिए भेजे गए हो यम दूतों ने कहा नहीं नहीं हमसे कोई भूल नहीं हुई सब ठीक ही है सन्यासी ने क्रोधित होकर कहा क्या मैं जीवन भर भगवान का नाम लेता रहा और वह औरत वस्यागिरी करती रही पर इस समय मुझे तुम लोग और उसे विष्णुदूत ले जाएँगे यह कैसी बात है जमदूते ने कहा उसने वेश्यागिरी नहीं की वेद्यागिरी तो तुम करते रहे और तुमने भगवान का नाम नहीं लिया भगवान का नाम तो वह लेती रही तुम अच्छी तरह सोच कर देखो जिसका जैसा भाव है उसे वैसा ही लाभ होता है